श्री कृष्ण नरेंद्र से देख यह अब वैसा नहीं वैसा कप्तान यह पूर्ण होकर बैठा है इसी से इसमें शब्द नहीं होता सब हंसे पूर्ण कुंभ है श्री कृष्ण कप्तान से पर नारद नारदादि कैसे बोले कप्तान उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे श्री कृष्ण हाँ नारद सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे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 भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहाँ नहीं है तम्बूरा सुना पड़ा है सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं श्री रामकृष्ण आग लगा गया है अब चाहे वह रहे या न रहे कप्तान आदि से चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा चिदानंद तो है ही केवल आवरण और विक्षेप है विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी कप्तान कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे श्री राम कृष्ण श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उस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 भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है वह कभी तैरता है कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है हँसी ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान सदैश्वर्यपूर्ण भगवान है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 जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है जब पूजा करते हैं तब भी वही है और जब वे लाड साहब के पास जाते हैं तब भी वही है केवल उपाधि का भेद है कप्तान जी हाँ श्री राम कृष्ण मैंने यही बात केशव सेन से कही थी कप्तान केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है वे बाबू हैं साधु नहीं श्री राम भक्तों से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 श्री राम कृष्ण मास्टर से इसका अर्थ क्या है नरेंद्र दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन बैठता है और धर्म धर्म करने लगता है तब धर्म का आरंभ होता है श्री राम कृष्ण हंसते हुए थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सब लोग हंसे नरेंद्र के अनेक गुण थोड़ी देर में संध्या होते देख अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे नरेंद्र ने भी विदा ली दिन ढलने लगा संध्या होनी हिवाली वाली है देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्थ निमग्न होकर अंतर्बाह शुद्ध कर रहे हैं शीघ्र आरती करनी होगी तथा तो देवताओं को रात्रि रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा दक्षिणेश्वर गांव के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं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 रावण की कृष्णा प्रतिपदा है थोड़ी ही देर में चाँद निकला विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से आपलावित हो गए ज्योत्मा के स्पर्श से भागीरथी का जल मानव प्रफुल्लित होकर बह रहा है संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे कमरे में बहुत से देवदेवियों की तस्वीरें थीं जैसे ध्रुव और प्रहलाद की राजा राम की काली माता की राधा कृष्ण की आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया फिर कहने लगे ब्रह्म आत्मा भगवान भागवत भक्त भगवान ब्रह्म शक्ति शक्ति ब्रह्म वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री मैं शरणागत हूँ शरणागत हूँ ना हम, ना हम, मैं नहीं मैं नहीं तू ही तू ही मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो इत्यादि